देवयज्ञ वेद पाठ वेद स्वाध्याय ये सारी क्रियाएं चित्त की शुद्धि के लिए की जाती हैं चित्त प्रसादनम भी कहते हैं जब तक चित्त प्रसन्न नहीं है तब तक कितने जब तक ध्यान कर लो वो शब्द रात रहेगा ना जीवन बदलता है ना समाज बदलता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो इसलिए चित्त की शुद्धि को मुख्य माना गया है

योग दर्शन में बहुत से परिक्रम विधायें बताई हैं जिनके द्वारा चित्त का परिकर्म परिता कर्म करके चित्त प्रसादनम चित्त को हर्षित किया जाता है अब जो गूगल डालते हैं गूगल के आर्य के अंदर लक्षण किया है मन प्रसादनम अर्थात मन को हर्षित करता है चंदन चंदन का नाम चंदन ही और क्या बोलते हैं संस्कृत में चंदन वे भी मन को हर्षित करने वाला है और यहाँ पर कैर्शन डाल दे तो

बेहोशी के लक्षण आ जाएंगे अब कितना पेट्रोल जलता है कितना डीजल जलता है कितना वो एल जलती है ठीक है ना? शरीर के लिए योग के लिए थोड़ी भोग के लिए अधिक होती है योग वाले को आवश्यकता नहीं है इतनी बहुत थोड़ी आवश्यकता बहुत निम्न आवश्यकता है इसी में ने कितना का विस्तार किया कुछ भी नहीं किया लोग योगी लोग थे ठीक है ना उन्होंने योग को समझा था परमात्मा को समझा था साधन ही बढ़ाए उन्होंने क्या बढ़ाई साधना बढ़ाई ठीक है ना

साधना बढ़ाई शरीर का सामर्थ्य बढ़ाया नहीं कि साधन बढ़ा लो थोड़ा सा ले आओ, वो ले शरीर के शरीर का सामर्थ्य बढ़ा लो साधना बढ़ा ली तो सृष्टि में संतुलन बना था सृष्टि बहुत सुंदर संसार था भरपूर शुद्ध वायुमंडल था पेड़ पौधे थे, थे। फल फूल ब्रस्ती सब कुछ भरपूर था भगवान की व्यवस्था में मनुष्य लोग लालच करते करते और सुख चाहिए और सुख चाहिए और सुख चाहिए

सारे फल में जहर डाल दिया सब्जी में डाल दिया दवा में डाल दिया सब पॉइजन कर दिया अब बताओ जब हम जहर खाएंगे तो अंदर जहर भरा हुआ है तो हम परमात्मा को प्रस्थान नहीं हो सकता है हो जाएगा नहीं वो हो। नहीं, हो। नहीं होगा तो ये मूल बात है मतलब इनको समझना पड़ेगा वैदिक चिंतन ही तो कहता है वैदिक चिंतन कहता है कि अपने सामर्थ्य को तब को बढ़ाओ पहले ना तपोद्वंद सहनम तब बढ़ाते जाओ साधन कम होते जाएंगे

स्वास्थ्य बढ़ता है तो बढ़ते हैं तब बढ़ाओगे तो साधन कम होंगे स्वास्थ्य ये व्याप्ति ऐसे कोई निषेध नहीं कर सकता है अच्छा जब हम सुविधा भोगी होते हैं तो व्यक्ति तपस्वी का सीधा बज है तप के अभाव में क्या होता है सुविधा भोग बढ़ता है जो सुविधा भोगी होगा तपस्या नहीं कर पाएगा तपस्या नहीं करेगा तो ये निम होंगे नहीं होंगे फिर छपट भी सब कुछ दुनिया का होता है

तपस्या चीज है जो व्यक्ति को दृढ़ बना देता है तपस्या शूद्र मंदिर का पात टुकड़ा है समाज में चार वर्ण होते हैं ब्राह्मण आदि बताए गए हैं शूद्र को ऊंचा माना है उसके धातु तो दो प्रकार के दीप्ति भी है और शोक भी होता है जिसको दुख होता है वो शूद्र है ऐसे की बात है ना प्रथम तो पर वेदांत के अंदर जान सूर्य को तो शूद्र तो दुख हुआ उसको उसको शूद्र कह दिया

एक घटना आती है जानश्रुति नाम कोई व्यक्ति था बहुत धनाढ़ व्यक्ति था बहुत बड़ा कुल परिवार था खूब खाता पकाता लोगों के लिए बहुत व्यवस्था करता था उसके यहाँ पर कुछ हंस लोग होते परमहंसा जो घूमते फिरते उसके वहाँ पर जो अतिशाल में आवाज़ किए बात किए निवास किए तो चर्चा कर रहे थे कि देखिए जान श्रुति तो क्या है वो रही कुमनि को सुनो उसके तब के आगे तो कुछ भी नहीं है

उसका तब देखो गाड़ी के नीचे बैठा छाए बैठ के तपस्या करता रहता था तो सुनके उसको उनकी उसको सूचना मिल गई उनके बुक्चर होते हैं ना वहाँ चर्चा हो रही थी कि जान सूर्ती के तब के आगे तो कुछ भी नहीं है जान सूती कुछ भी नहीं है तो जान सूर्ती तो ने अपने जो है बकायदे दूध भेज दिए पता करो कौन कहाँ पर है वो टाइको मुनी हम तो उसको मिलेंगे तो उसकी खोज होती रही वो कहाँ मिलेगा राजभन <laughs> तो, तो मिलेगा नहीं वो पहले जहाँ जहाँ घूम के आगे कहीं नहीं मिला

बोले वो राज राजभवन तो मिलेगा उसको खोज के लिए कहीं जंगल में जाओ कहीं ऐसी अभाव दस जगह बैठा मिलेगा वो तो गाड़ी होती है ना गाड़ी तकड़ा उसकी कुछ छाया होती है वहाँ बैठ करके अपना ध्यान मग्न हो रहा है तो परिचय कह रहे मैंने हाँ मैं ही हूँ तो उसके पास क्यों राजा जान के था बहुत सारे हाथी घोड़ा क्या क्या होता है ना अश्व तरी गया कि मैं आपको भेंट देता हूँ जिससे ब्रह्म की उपासना आप करते हो मुझको उपदेश करो उनका तो शूद्र

पैसा देखिए योग्यता सीखना चाहता है ना कि देखकर मैं उसे योग्यता सीखना चाहता शूद्र वापस भेज दिया फिर दोबारा और कुछ लेके आया और सुना अपनी पुत्री को भी लेके आया कि मैं पुत्री भी आपको देता हूँ और ये सब संपत्ति तो उसने कहा कि तू नारी का सम्मान उसको लेके आया है इसकी इलाज रखने के लिए मैं तुझको उपदेश करूँगा नारी का निराकरण ना

उपदेश किया संबर्क में देती वहाँ पर तो बात चल रही कि वहाँ जो तबका आता है कि शूद्र कौन होता है जो व्यक्ति शोक को प्राप्त होता है जो दुखी हो जाता है क्लेश उसका नाम शूद्र है तो जान सूत्र को शोक हुआ तो उसको शूद्र कहा गया फिर बाद में उसने जब पात्रता उसको उपदेश भी दिया गया तो समाज में शूद्र को बहुत बड़ा माना क्योंकि सबको आधार देता है उसके बिना कैसे हमारा समाज चलेगा

जो सबको जीने के साधन चाहिए जितना कुछ है वो उत्पादन करता है रक्षा करता है शरीर में पैर कितने बड़े हैं यही तो ब्राह्मण को धारण करते हैं क्षत्रिय को वैसे बिना पाँव के क्या है किसी को प्रणाम करते सिर्फ थोड़ा छूते हैं पांव छूते हैं इससे क्या निकलता है कि वैदिक समाज शास्त्र कितना उदात था कभी शूद्र को छोटा नहीं माना गया प्रतीक है पैर सूत्र है उसी को छुआ जाता है और विद्यास्थानी दिमाग है शक्ति के लिए हमारी पूजाएँ हैं

और उधर हमारा वैश्य का कार्य है लेकर के सबको दे देता है अब यहाँ जब व्यवस्था बिगड़ जाती है लेके नहीं देना है तो हम हड़ताल हो जाती है ना सब समस्या पैदा हो जाती है यदि ठीक प्रकार से उधर उसका विभाग कर रहा है लेकर के सबको दे रहा है तो कोई रोग नहीं है रोग क्या है जहां जहाँ संचय हो गया इकट्ठा हो गया ठीक है ना सब लगाना हम घटना घटती रहती मौसम बदला कुछ होगा जब भी कुछ होगा बदलाव होगा शरीर के अंदर

समझ लेना कि हमारे ज्ञान में भी तुटी हो गई अब हम मौसम बदला तुमको सावधान होना था ऐसे मर्जि में चलेंगे तो प्रभाव पड़ेगा कुछ भी प्रभाव हो सकता है इसलिए ज्ञान की पूजा है ज्ञानात मुक्ति और गीता का वाक्य ज्ञान से बढ़ के पावन संसार में कुछ भी नहीं है तो सब ज्ञान पे टिका होगा उपासना भी ज्ञान के लिए है कर्म भी ज्ञान के निष्काम कर्म करने से हमारा ज्ञान उदाप्त हो

आगे जन्म की सामग्री रुक जाती है और उपासना करने से फिर और नया ज्ञान हमारा और परमात्मा के संग ज्ञान हमारा और प्रमाणित होता है तो उपासना में हमारा ज्ञान परमात्मा के संग और दृढ़ हो जाता है तो ज्ञान से मुक्ति होती है तो चारों वेदों का यही प्रयोजन है और अथर्वेद तो सबका कहता हैं ना जिससे निचोड़ हो जाता है उसका नाम ही है ब्रह्म वेद

कहता है तपस्या करो तपस्या की उम्र बताता है कम से कम साठ साल तपस्या करनी है कम से कम साठ साल तपस्वी होना चाहिए साठ साल तक तपस्या करनी चाहिए कम से कम चालीस साल में होते तपस्या छोड़ देते हैं फिर कौन सौ साल दिएगा वो तो कहता साठ साल तक तपस्या होना करनी चाहिए तपस्या शरीर से खूब तपस्या करो फिर उनके लिए साल जीना कठिन नहीं होता वेदिक का बहुत लंबा जीते थे इसलिए और सौ दो सौ साल जीते थे

साठ साल तक तपस्या का विधान किया है खुद तपस्वी व्यक्ति हो गए उस तप के साथ जो हमारा जो विकास होता है योग दर्शन बोलता है तप का फल दिया है काय, इंद्रिय, क्या सिद्धि, तप करने से काया शरीर शरीर के अंदर निरोगता आएगी दीर्घजीवी शरीर बनेगा इंद्रियों में

अच्छी प्रकार देखना सुनना विचारना चिंतन मनन जितना मन का सामर्थ अब पचास साल होते कहते जी याद ही नहीं होता है समझ भी नहीं आता है तपस्या नहीं किसी तपस्या नहीं की है पहले सब ब्रह्मचारियों को पच्चीस साल तो न्यूनतम तपस्या होती होती थी पहले पाँच साल में घर छोड़ देते थे और बीस साल लगभग पढ़ाई कर ले तपस्या हो जाती थी कुछ लोग अड़तालीस साल तक तपड़ते थे पढ़ाई का माना गया है

जो हमारी वैदिक पढ़ाई बहुत बड़ी है क्योंकि मोक्ष बहुत बड़ा है तो उसके लिए पढ़ाई बहुत बड़ी मानी है अथर्ववेद ने बोला है अथर्वेद का धर्म गोपद ब्राह्मण उसका है वो बोलता है ऋषि ने बताया कि 12-12 साल लगा करके सांगोपांग वेद पढ़ने की विदा रही है चार वेद हैं एक वेद का ब्राह्मण है आरण्यक है उपनिषद है सारे उसके धर्म ग्रंथा जी मिला मिला करके बारह बारह साल परिश्रम करते थे अड़तालीस साली विद्या पूरी हो जाती थी

और फिर वो लोग जो है अड़तालीस साल की पढ़ाई करने वाले उनके लिए मौत क्या चीज होती है आता है कि ऐसे ब्रह्मचारी से मृत्यु दूर रहती है ऐसा लिखा है तो परंपरा छूट गई है ब्रह्म में लिखा है कि मृत्यु ने सबको अपने पिंजरे में न अपने मुंह में पकड़ा हुआ है तो ब्रह्मचारियों को छुड़ा है ऐसा फिर क्यों कहा हुआ वर्णन पीछे है इसी प्रकार से तैतरी के अंदर बहुत अच्छी विद्या बताएगी समझाने के लिए

कि दुनिया कहाँ खाने पीने के सुख में भटक रही है ये तो बहुत निकृष्ट सुख खाने पीने का छोटा छोटा सुख है वो बोलता है कि मनुष्य का हम सुख क्या माने जो मनुष्य स्वस्थ वैदिक कैसा हो सकता है तो कहा एक कोई व्यक्ति साधु युवा से आ अर्थात युवा अड़तालीस साल का ब्रह्मचारी है और स्वभाव से साधु है हर विद्याओं को पढ़ा हुआ शिक्षा से लेवे तक सब विद्याओं को दो प्रकार से तो पढ़ा एक तो शाब्दिक पढ़ाई होती है जो पच्चीस साल का ब्रह्मचारी है ना

वो उसमें प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है हतीश सर का जो ब्रह्मचर्य पाँच साल से लगता है उसको सब साथ पूरा आ जाएगा पर सबका प्रयोग नहीं कर पाएगा अड़तल तल की पढ़ाई पूरी प्रयोगात्मक है प्रयोगात्मक प्रयोग कर करके तो ऐसा व्यक्ति है युवा है साधु है द्रविष्ठा बलिष्ठा बलवान है बुद्धिमान है सुशील है धर्मात्मा है सब गुण से सम्पन्न है फिर आगे लिखा

उसके लिए पृथ्वी वित्ते ने परिपूर्ण साथ संपूर्ण धरती का साम्राज्य उसको बड़े न्यायपूर्वक उसको दिया गया कि तुम पात्र हो अधिकारी हो तुमने इतनी तपस्या तो की है तुम सुशील स्वभाव के हो तुम इसका उपभोग करो न्यायपूर्वक कहते ऐसा मानुष सुख क्या अर्थ निकला एक, एक मनुष्य का इस संसार का ईश्वर की बात ईश्वर वाले मन, संसार वाले का धर्म से

उपार्जित ये मानव जीवन का सुख की परिभाषा है अब बताओ ऐसे सुख कहाँ मिलेंगे संतानी भी, भी नहीं मिलेंगे अड़तालीस साल बहुत दूर की बात है इतनी विद्या नहीं पड़ जाती इतना तपस्या नहीं होती इतनी साधना नहीं होती है तो फिर वो आयु घट जाती है फिर व्यक्ति दूसरे मार्ग चुन लेता है क्योंकि परमात्मा भी तो न्याय कार्य ना देखता भी, इसके लिए तो पात्र ही नहीं है बच्चे खिलौना देते हैं और बड़े लोग कहते खिलौना किसने बनाए जिन्हें लोगों से आए ठीक है ना

अंतर हो गया तो संसार के पाँच बजे खिलौने भगवान के ठीक है ना कोई इनको देखता है कोई कहता है इनको बनाने वाला कौन है इनका नियंता कौन है उसकी ओर अगला बुद्धिमान चला जाएगा वैज्ञानिक है फिर आगे योगी चला जाएगा तो मानुष्य की चर्चा की ऐसे करते करते वो लगभग दस महासंख मनुष्यों की वहाँ तुलना की है ये मानुष आनंद है देव आनंद है पितर आनंद है कर्मा आनंद है और फिर बृहस्पति

देवानंद बृहस्पति आनंद से करते करते अंत में ब्रह्मा आनंद झलक दिखाई कि ऐसा हमारा वैदिक संसार कभी रहा है वैदिक तब विश्व का गुरु रहा है आज तो सब दुनिया की ओर देखता है हमारा संसार देख रहा है बता हम दुनिया की देखते हैं कहाँ से क्या मिल जाएगा कौन कर्जा दे देगा कौन हमको तकनीकी देगा सब दुनिया को हम दुनिया देखते हैं बाहर क्यों देख रहे हैं वहाँ से ये ले आएंगे वहाँ से वो ले आएंगे आप कुछ नहीं करेंगे पहले सब कुछ यही खोजा गया था टेक्सटाइल का यहाँ देखो भारत का

दुनिया में प्रसिद्ध था अंग्रेजों ने कर दिया यहाँ की सर्जरी सड़क दुनिया की प्रसिद्धि थी आयुर्वेद का विज्ञान ये विज्ञान सारा कुछ विज्ञान फॉर कौम मौसम का विज्ञान तो मूर्खता से सब चला गया लूट गया और लूटता चला गया और मन की शक्ति कितनी अधिक है ये आप उपकरण प्रयोग करते हैं ना इनकी शक्ति कुछ भी नहीं है मन की शक्ति हजारों को से अधिक है जिसने उसका विकास किया था इतने मशीनें नहीं बनाई थी

उन्होंने मन का भी विकास किया था और कह के यं बनाते थे बहुत बड़े बड़े वो थे महाभारत महाभारत कांग्रेस ऐसे ऐसे तकनीकी थी उस समय तो नारायणास्त्र का नाम आता है कि ब्रह्मास्त्र के नाम आते हैं हर कोई चला ही नहीं सकता है ब्रह्मास्त्र का संधान वो कर सकता जो तो ब्रह्मचारी हो और गृहस्थियों का ब्रह्मचारी माना गया है जो ऋतुगामी बताते हैं जो उस प्रकार वो ब्रह्मचारी भी गृहस्थी ब्रह्मचारी माना गया हमारे सीतानी लिखते हैं ऐसे लोग ब्रह्मास्त्र का संधान कर सकते

और उसको फिर लौटाने की विद्या भी थी लौटा वापस कर लेना तो जब आता अंतिम घटना आती है महाभारत की वो असद था मैंने जो है क्रोध में आखिर मेरे पिता को उन पांडव ने मारा और उन सौते को उनके पुत्रों को भी मार करके उसको गलानी तो ही मैंने बुरा किया चला गया ब्यास जी के आश्रम में और उसने जो है वो ब्रह्मास्त चला दिया तो कृष्ण तो बहुत महान योगी भी थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक अपने काल के वैज्ञानिक थे ये तो अनर्थ हो गया अनर्थ हो गया

ब्रह्मा चला दिया इसने कौन चला सकता है किसी को आता ही नहीं चलाना ये वही कर सकता गुरुपुत्र दोनों चार एक अश्व कर सकता है मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के कैसी विद्या नहीं मिली थी ठीक है ना जहाँ मूर्ख पास विद्या चली गई ना वहां विद्या का नाश हो गया भारत का ये हुआ तो उन्होंने कहा इसका प्रतिकार प्रतिकार के लिए तुम भी चलाओ और को बोला कि तुम भी चलाओ तो गुरु तो मना किया इसको चलाना बहुत विध्वंसकारी होता है अब और कोई काटी नहीं है

चला दिया उन्होंने भी संधान कर दिया व्यास ऋषि याद आते हैं तुमने क्या अनर्थ कर दिया ये विद्यास के लिए थोड़ी होती आपत्ति लड़ाई झगड़े के लिए ये तो कोई बहुत बड़ी आपत्ति आती है तो उस काल में इसका विद्या का प्रयोग किया जाता है तो उसको लौटाओ वापस करो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा तो अर्जुन सदाचरित्री था उसने बहुत ऊँचा जीवन दिया है वहाँ गया उधर, इंद्रलोक में तो उर्वशी थी ना उसके सुंदरता में

वो हो गई मोहित हो गई विवाह का मैं मैं तो माँ तो मा को ही देखती मैंने दो ही माताएं देखी हैं मेरी कान मेरी माता है वो तो कुंती और माजरी मैं तो माँ के तुल सबको मानता हूँ तो उसने उसको श्राप दे दिया जब भी श्राप होता है बड़ा संयमी सदाचारी अर्जुन था तो उसने जो उसको संधान को वापस बता लौटाने की प्रक्रिया कर दी और स्वत्थ तुम भी लौटाओ उसने कहा मुझको लौटाना ही नहीं

लौटाना नहीं आता है क्योंकि मैं ब्रह्मचारी प्रसंग आता है मैंने उस प्रकार मैंने पालन नहीं किया मैंने पालन नहीं किया है जैसा करना चाहिए मैं अन्याय के पक्ष में भी था वो भी सब उसी में चला जाता है तो अब क्या हो अब नहीं लौटाएगा तो उसी को मारेगा यह भी व्यवस्था है <laughs> कि तुमने चला दिया संधान कर दिया अब लौटाओगे तो उसी को मार देगा तो फिर तो कभी कुछ भी हो देखो पांडव धर्म आत्मा थे

है हमारे गुरु का पुत्र है भाई भले गुरु उनके साथ थे परंतु गुरु का सम्मान तो कितना उन्होंने किया उपाय हम करेंगे जब करेंगे ना कृष्ण योगी थे ना हम उपाय करेंगे जो कृष्ण ने चला दिया कि मैं उत्तरा के गर्भ को से मना के ब्रह्म चल, चला दिया लौटा नहीं सकता वो तो उसकी हानि तो हुई बाद में

वो पुत्र जो है ना का अयम तो क्या नाम था उसका परीक्षित परीक्षित हुआ वो मरद जैसा ही था वह तो बहुत प्रशन्न की मरे को जीवित कर दिया मर तो कोई जीता नहीं है मरे जैसा था और फिर उसके आगे जो है वो विद्या भी नहीं पढ़ पाया क्योंकि उसका इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र की जो चोट खाया हुआ व्यक्ति बिद्ध्य। कहां से विद्या पढ़ेगा ठीक आगे चलते चलते चलते परंपरा चली पर उसके काल में फिर विद्या का लोप हो गया कहीं लिखते महर्षि

कि कुछ कुछ पौराणिकता का प्रचार उस काल में हो गया था महाभारत काल के अंदर भी हो गया था और होते होते फिर और बढ़ता चला गया बढ़ता चला, बढ़ता ही चला गया तो बात है कि तपोद्वंद सहनम हम थोड़ा पसंद तप करते करते व्यक्ति के कैसे उत्कर्ष होता है उन्नति होती है और सारे तप में आ जाते हैं चार प्रकार के विद्या पढ़ना भी तप है साधना मन को जीतना भी तप है इंद्र को जीतना भी तप है ये सारा तप में आ जाता है

और हमारा विश्व में भारत जो था गुरु इसलिए था कि यहाँ पर वेदों के पाठन पाठन की परंपरा रही चार वर्णों को मानना आश्रमों को मानना वैसे ऊंचा जीवन जीना बड़े ऊंचे आदर्श थे परमात्मा ही आधार होता था और इसी महर्षि लोग बहुत अधिक संख्या में थे पहले बहुत अधिक संख्या में थे तो इन लोगों की परंपरा लुप्त तो हो गई बड़ा विचित्र इतिहास मिलता देखो कितनी कितनी पीढ़ियों से वही ब्रह्मजा की परम्परा चली आ रही है

और महर्षि भी ब्रह्मजानी ब्रह्मविद्ता है पिता बादरी ब्रह्मविद्ता है पीछे भी ब्रह्मविद्ता होंगी वो लम्बा पीछे होगा पुत्र सुखदेव भी ब्रह्मजानी है और अद्भुत ब्रह्मजानी है और उनका शिष्य जो है ये जयमिनी महामीमांसाकार जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है तो ऐसी परंपरा मिलती है एक से एक महा विद्वानों की परम्परा इसको महर्षि ने बहुत सुंदर ढंग से जोड़ दिया ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यत प्रथम को जो पढ़ाया वो ब्रह्मा कहलाए

अग्नि यादि तो एक एक जान देने वाले ऋषियों से जान लिया उन्होंने अग्नि ऋषि है वायु ऋषि है और वह भी जीवात्मा थे कैसे उनकी योग्यता होगी कि यहाँ दो चार मंत्र याद करने में कठिनदाई होती बोल भी नहीं पाते हैं उन्होंने ऋग्वेद के अग्नि ऋषि ने दस हजार पाँच सौ बाईस मंत्रों को मंत्र अर्थ विनियोग विज्ञान स्वर विज्ञान के साथ पूरा विज्ञान पूर्व कितने मंत्र ले लिए कैसा जीवात्मा होगा

फिर वायु ऋषि ने पूरा कर्मकांड का विज्ञान उन्नीस मंत्रों को पूरा पूरा लिया अधूरा नहीं लिया है पूरा लिया है सामवेद का है थर्वेद का है तो इसलिए दयानंद सरस्वती जी ने फिर से परंपरा डाली कि वो जो परंपरा लुप्त हो लुप्त तो हो गई ये कुछ पढ़े ऐसा योगाभ्यास पूरा बता दिया ऐसी शिक्षा हो ऐसा आचरण हो स्त्रियां भी पढ़ाई करें उनका अलग हो उनका अलग सारी व्यवस्था बता दी तो दयानंद सरस्वती

उस परंपरा टूटी परंपरा को जोड़ने वाली इसी परंपरा के अभी अंतिम ऋषि कह सकते हैं जैसे ब्रह्मा जब नहीं बोलते ना तो ब्रह्म जब दयानंद पर बोल सकते हैं वो जो ऋषि हैं और उनको ऋषि किसने कहा वो इतिहास मिलता अपनों के सामने एक जगह तो स्वयं भाष्भूमकम अपने को ऋषि मानते हैं जैसे भाष्य करते हैं ना कि जो हम भाष्य कर रहे हैं न वन ऋषियों की बात ही नहीं है

जो ऋषियों की परम्परा अनुसार मैं भाष्य कर रहा हूँ अर्थात अपने को ऋषि मानते हैं वो उसकी झलक मिलती है उनकी विद्या उनका योग्यता उनका सामर्थ्य सब ओर से जिधर से देखोद से उनकी योग्यता दिखते कि दिखते ऋषि तो आ लगती है दूरदृष्टि भी है और उनको दिखाई पड़ गया पूरा विनाश की परंपरा ये तो भगवत का चाणक्य लोग भी आए बहुत अपने में काम किए हैं पर मूल परम्परा मूल कारण क्या किसी को पकड़ में नहीं आया कि बड़ा देश क्यों टूट गया

किसी को समझ में नहीं आ रहा है प्रांतों में बटा हुआ है भाषाओं में बटा हुआ है जितना बटा हो गया नहीं, इसलिए जब तक एक भाषा नहीं आएगी ना, मर्सी का सपना था एक भाषा एक राष्ट्र एक ईश्वर पूजा अब आप कितनी भाषाएं हो गई सपनी भाषाओं को मुख्य मानते हैं हमारे तेलुगु है हमारी गुजराती हम गुजराती पढ़ जाएंगे ई सब नहीं आएगा क्योंकि ईश्वर की भाषा वेद है संस्कृत है ठीक है ना इन भाषाओं से परिचय हो जाता है

अन्य भाषाएं परिचय तो करा देंगी पर ये ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकती कोई भाषा भी नहीं क्योंकि तो भगवान ने एक ही भाषा दी है संस्कृत भाषा वैदिक भाषा फिर आगे संस्कृत के थोड़े थोड़े ना रूपांतरों तो से चले गए मूल वही है तो मर्सी ने कहीं लिखा है एक भाषा एक देश एक राष्ट्र एक पूजा पद्धति ये सारे होकर के नदियाँ सागर में जाके जैसे मिल जाती हैं ऐसे फिर से उनका सपना ये था विश्व को

वैदिक राष्ट्र बनाने का उन्होंने गुजरात तक बात नहीं रखी भारत तक नहीं रखी सीधा नियम बना दिया संसार का उपकार करना संसार का उपकार करना आयु समाज का उद्देश्य है शारीरिक आत्मिक सामाजिक उन्नति तो सबके लिए तपस्या अनिवार्य है भाई अब तो आराम कर लेते हैं ठीक <laughs> है ना कि कहते हैं मोर मोर डेड आराम हराम बोला किसी ने जितना आराम करेंगे ना

कई तो प्रकार का तप होता है बाहर का तप भी है अंदर का बहुत बड़ा तप है विद्या पढ़ना बहुत तप है अब अष्टाध्याय को हमारे जो व्याकरण के अंदर ना उसको कहते हैं प्रवेश द्वार है अब उससे दुनिया घबराती है कि समझ उसको समझ को मूल्य नहीं समझ को समझता नहीं है उसको ऋषि ने समझा था

पूरे वैदिक वांग में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार है महर्षि के लिए जो पाणी की जो कहते हैं शिक्षा से लेकर के उसमें अष्टाध्याय धातु पाठ गण पाठ देने ये क्या प्रवेश द्वार है इसमें श्रमण कर लिया ना उसके लिए वैदिक वांग में समझना कोई कठिन कार्य नहीं है इसलिए महर्षि ने बहुत बल लगाया अष्टाध्यायी का भाष्य लिखा वेदांत प्रकाश बनाए यो जो मुख्य के लिए उन्हें बहुत बल दिया उन्होंने दर्शन भाष्य नहीं किए उन्होंने अष्टाध्यायी भाष्य किया

वेदन प्रकाश बनाया और वेद का बात किया। क्योंकि जो इसको समझ लेगा उसके लिए समझना समेत हो जाएगा तो समाज ने जिसको स्वीकार नहीं करता है उसकी डिमांड कम हो जाती है अब संस्कृत भाषा कोई बोलता नहीं सीखता नहीं तो चली गई दक्षिण वाले प्रयास करते हैं ये संस्कृत भारती वाले जो कई लोग लो हैं तो ना पहले पौराणिक लोग हैं उन्हें संस्कृत भाषा को जीवित तो रखा है

अपने वहाँ घरों में चलाते हैं बच्चों में भी है उसमें भी है शिविर लगा लगा कर जिस योग शिविर लगते हैं ना संस्कृत संभाषण शिविर है संस्कृत सिखाने के शिविर है और विदेशों के अंदर भी उनके शिविर लगते हैं अमेरिका में इंग्लैंड में वहाँ भी चलते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो भगवान का काम करेगा कोई सिद्धांत थोड़ा सा मतभेद भी हो आखिर भाषा तो संस्कृत ले रहे हैं न गायकों मानते हैं वेदकों मानते हैं थोड़ा सा मूर्ति पूजा वाला विज्ञान उनका

अटका हुआ है वो तो भी सुलझ जाएगा वो ईसाई नहीं है मुसलमान नहीं पुरानों ने कि मंदिर उड़ा दो उसके उड़ा दो भेद खत्म कर दो ऐसा नहीं है तो जहाँ भी कोई अच्छा कार्य करता है बहुत अच्छा है और कहीं उन्होंने लिखा था लेखनी के तौर पर अपने जो, जो के शिष्य थे पंडित लेखराम उन्होंने बहुत प्रचार किया अपनी उनको जानकारी दी कि लेखन और प्रचार रूपी कार्य चलते रहना चाहिए निरंतर तो तो तो तो तो तो तो तो

इसकी सदा आवश्यकता रहेगी लेखनी चलती रहे अच्छी लेखनी और अब वर्तमान में संस्कृत लेखनी प्राय बंद हो गई है ये बहुत बड़ी हानि हो गई है संस्कृत लेखन कार्य बंद हो गया है यार समाज का बहुत बड़ा क्या है दौर्भाग्य है बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये परंपरा बस यहाँ तक सीमित रही हमारे जो मानसिक जो लोग थे ना इन्होंने कुछ ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखा है और मर्सी ने तो उसकी परम्परा दे ही थी वेदभाषा करते करते देखा कि

मुसलमानों का समय था उर्दू का बहुत बहुल्य था तो मजबूरी में हिंदी का सारा लेना पड़ा मजबूरी में इससे पूरा पुराने जितना मिलेगा सब साहित्य मिलेगा वो संस्कृत मिलेगा चाणक्य का अर्थ साहित्य सारा दुनिया में वही शासन करता और है आजकल अर्थशासन जो चाणक्य का ना सब दुनिया की पूजा करती है भले चाणक्य को ना माने ऐसे जो मनु का स्मृति है इसका जितना सत्य विज्ञान है सब दुनिया मानती सत्यों को मानती मनुष्य को जो मिलावट करती है उसको अलग कर दो

तो परमात्मा एक है उसकी भाषा संस्कृत है उसका ज्ञान वेद है तो वेद है संस्कृत भाषा है और इनको छोड़कर के हम वैद धर्म की जय नहीं कर सकते हैं ठीक है ना अपनी जय तो कर लेंगे अपनी जय हो जाएगी वैद धर्म की जय करनी है तो वेद की जय अर्थात वैदिक जीवन वैदिक आचरण वैदिक भाषा और वो चाल चलन वही खान पान सब कुछ वही है

वैदिक आएगा तो धीरे धीरे करते करते बहुत लंबा काल लग जाता है ना अब कोई परंपरा लूट लूट जाए मिट जाए उसको तो फिर से खड़ा करने के लिए दक्षिण भारत में कई बार लोगों परिवार परम्परा परिवहन वहाँ पर ऐसे लोग मिलते हैं अब जैसे वहाँ पर क्या है कि घर के अंदर चप्पल जूता नहीं जाएगा ठीक है ना हमारे तो असम तो सीमित है कई लोग अंदर भी प्रश किया जाते हैं ठीक <laughs> है ना और आर्य समाज के बड़े बड़े मंच होते हैं ना महासम्मेलन में

वहाँ तो सब बड़े मंच पर व्यासपीठ पर जूते पहन के ही आते हैं तो व्यासपीठ के हो हो गया कर अर्थात ये आर्यों की व्यासपीठ नहीं रही व्यासपीठ किस लिए होती है वेद के विषयों को प्रकाशित करने के लिए राजनीति की चर्चा नहीं होगी उतनी नहीं होगी वेद की विज्ञान की चर्चा होगी ये होगा और वहाँ व्यक्ति मुख्य हो जाते हैं <laughs> और व्यासपीठ की परंपरा चली गई ऐसी और भी एक मैं बोलता भी हूँ प्रसंग से

अपने बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं मंच पर जो बहुत लोग बैठे होते हैं विद्वान प्रवचन कर रहा है पीछे दस लोग बैठे अपना कोई व्हाट्सअप देख रहा है कोई सर्फिंग कर रहा है कोई कर रहा है तो मैंने देखा बोला अभी यार समाज का मंच है व्यासपीठ है तो कोई सर्फिंग सेंटर नहीं है यहाँ किसी का फोन नहीं चलना चाहिए किसी को नहीं बचना चाहिए ये ऋषियों के प्रति अपराध है ऐसे बोला था मैंने मठ में एक बार पसंद आया अब विद्या जिनको आप सिखा रहे हैं क्या सीखेंगे

मंच वाले तो अपने अपने काम में लगे हुए हैं और जनता जो है ध्यान सुन नहीं रही है बच्चों का शिविर था यार, यार बच्चों का और बच्चे ठहर नहीं रहे नहीं रहे क्योंकि ऊपर वाले जो सारे अपने अपने लगे हुए हैं मेरी बारी में प्रवचन में करूंगा और से अपना काम करता रहूंगा दूसरा वाला काम मैंने कहा अनुशासनहीनता है व्यासपीठ मतलब वेद के विषयों को विस्तार करना दो शैली होती व्यास और समाज शैली ठीक है ना समास होता है

छोटा कर देना हो ठीक है ना छोटा कर देना और व्यास उसको विस्तार कर देना है तो यहाँ से वेद के विषयों का विस्तार फैलाव करो किसी व्यक्ति की वो करना ये करना वो करना और इसमें लगे रहना भौतिकवाद साधन में लगे रहना अब व्यक्ति जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है भाई प्रवचन कर रहा है अब दूसरे व्यक्ति उसको सुनते हैं उसको भी अच्छा लगता है फिर उसका भी लोग सुनेंगे

तो ये क्या है कि अशुद्ध परंपरा चल पड़ती है तो उसको रोकना बहुत कठिन हो जाता है आज भी देखो इनके बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं ब्रह्मा कुमारी वहाँ उनके कार्यक्रम में कोई ऊपर नहीं जा सकता जूता पहन करके यहाँ नहीं जा सकता है सिर्फ गुरुद्वारे में चाहे प्रधानमंत्री आए उसको उतार करके सिर्फ कपड़ा रखे अंदर जाना नियम है स्वनियम है अब उनके नियम है उनके नियम से उतने उनकी बहुत बढ़ोतरी होगी उतने उतने अनसे मात्र है और बहुत सी कमियाँ हो सकती हैं

तो जहाँ जहाँ नियमों का पूर्वक पालन होता है चाहे मुसलमान है ठीक है ना उनका संगठन देखो एकदम दो लाख इकट्ठे कर देंगे सब टोपी वाली हो वा जाएंगे ठीक है ना और उनके यहाँ रोकने वाला फिर पुलिस वन नहीं होगा वो तो सड़कें बंद कर देते हैं कहीं उनका कार्यक्रम होगा सब कुछ को पूरा ट्रैफिक कंट्रोल कर देंगे वो उन्हीं की जो है पुलिस एक भी नहीं आएगी दुनिया में शासन कर रहे हैं ठीक है ईसाई का अनुशासन देखो

दुनिया को कैसे दुनिया को मूर्ख बना के लूटा है ना सब सदी भारत को लूटा गया है आज भी लुट रहा है हमारा? लुट रहा है जितने आपके साधन ना हमारी गलत सूचनाएं जितने व्हाट्सअप वगैरह ना फेसबुक सब बाहर सब पूरा जाता है बाहर जा रहा है आधार कार्ड जितना लिंक कर दिया ना हमारी जितनी गुप्त सूचनाएं है लगभग सब बाहर जाती है हमारे लोगों को ऊपर उन्होंने पता ही नहीं है की ये जो माध्यम आ रहे हैं ना भारत के लिए आ रहे हैं बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं चलो अच्छी बात डालेंगे अच्छा हमेशा जागर जाएगा

हमारी वैदिक वस्तु क्या बिगाड़ेगा कोई क्या बिगाड़ेगा पर तो लोग जिसकी काट करते हैं व्यवसायिक बातें किस बात चली जाती है तो भारत जैसा जो लुटाई भारत की है ना दुनिया में सबसे अधिक भारत लुट रहा है पर वो लोग जानते हैं कि भारत के अंदर आज भी जो हमारा बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत बड़ा है टैलेंट वो टैलेंट बहुत बड़ा है जो औषधियाँ भारत में आज भी हैं जो फल है ये सब बाहर इसीलिए जा रहा है

इसलिए चतुराई की है करेंसी को डाउन कर दिया अभी कितना ऊपर ऊपर डॉलर जा जा जा रहा रहा रहा है है ना जारा जारा है। ये क्या है? उनकी चतुराई है वो हमसे कोई बहुत बड़े थोड़े हैं हमारे भारत जीते हैं सारे वैज्ञानिक वहाँ बैठे हैं डॉक्टर वहाँ बैठे हैं सब फल फूल यहाँ बढ़िया वहाँ जा रहा सब कुछ हमारा लेकर के वो उन्होंने अपने आप को ऊंचाई कर दिया है सारे बड़े बड़े जो डॉक्टर है ना सभी जाते हैं पर क्या है के लोगों में निराशा है

न वेद के प्रति प्रेम है न संस्कृति के प्रेम है सब बिकाऊ है ठीक है ना ब्रेन ड्रेन एक पलायन कितना पलायन, आईआईटी वाले सारे बाहर जाते हैं वो सब बाहर चले जाते हैं तो ये न समझ होने के कारण से ऐसा यहाँ देश की दुर्गति हुई है और समय के आधार पर अपने को पहचानना चाहिए हमारा अपना ऐश्वर्य क्या था हमारी क्या क्या विद्याएं थी कैसे ऋषियों ने बड़े बड़े अनुसंधान किए खोजें की दैनिक के प्रतिनिधि हैं

इन्होंने इतना महान काम करके हमारे सामने एक बहुत सुंदर सा संविधान दे दिया ये शास्त्र पढ़ने ये अब यज्ञ संध्या को छोटा ना मानो छोटा संध्या छोटी है हम छोटा छोटा नहीं है यह विज्ञान का महाविज्ञान है आप यज्ञ से सब कुछ सिद्ध कर सकते हो बहुत कुछ है। बहुत कुछ सिद्ध कर सकते हो संध्या से बहुत बड़ा विज्ञान निकल सकता है तो करने वाले करो तो निकलेगा

नहीं तो सुहा सुहा करते रहे भाई हमारे कितने आउदी छोला रोपी डाल नहीं है खाने में मात्रा बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ ये छोटा करते जाओ है आजकल क्या है ना खाने को बढ़ाते जाओ हवन छोटा करते जाओ सत्य हो रहा है बड़े बड़े होते ना बड़े सम्मेलन में हवन हाँ छोटा सा इतना दीपक डालेगा और खाने के लिए इतना बड़ा कैटर बुलाया जाएगा ये सब कुछ होगा ये सब क्या हो रहा है ये सब असुर परम्परा है विरोचन परम्परा है अब मानो दो लाख लोग आएंगे तो यज्ञ का जो सामर्थ्य है ना उसको दस गुना बढ़ा दो

फिर लोग मलबूत छोड़ेंगे गंदगी छोड़ेंगे तो अधिक शुद्धि की आवश्यकता है नहीं ये तो इतना सा डालो, सुखी डालो, सामग्री बाढ़ की और खाने के लिए खूब पूरी खिलाओ ये खिलाओ खा गए प्राय लोग उस समय बाद प्राय बीमार हो हैं कहाँ गए थे सम्मेलन में गए थे जी बुखार हो गया खाना चाहिए नहीं इतना फूड प्वाइजनिंग हो गई समाज का फूड प्वाइजनिंग है सम्मेलन ठीक है ना

तो मतलब हम लोगों को समझने की बात है कि हम जो धारा चल रही संसार की ना उससे अपने आप को सूर्य एकाकी चरती कुछ विचित्र कुछ विशेष करना और कराना कोई दो चार दस बीस पचास लोग तो उसको मानने वाले मिल जाएंगे ठीक है ना भीड़ तो नहीं मिलेगी भीड़ तो वहाँ मिलेगी स्ने वगैरह मिलेगी वहाँ मिलेगी कोई अक्सर आ जाए तो भीड़ मिल जाएगी अच्छे की भीड़ नहीं मिलती है फिर भी कुछ लोग मिल जाते हैं तो अब लोग साधना शिविर में प्रतः काल के मैंने कुछ और बताना तो प्रसंग से बात आ

तो तपस्या की मुख्य बात आई थी तपस्या होनी चाहिए और अपने वैदिक साहित्य के प्रति गरिमा गौरव कि हम छोटे लोग नहीं हम कंगाल लोग नहीं हैं हमारा इतिहास बहुत उदात्त है आज भी हमारे पास विद्याएँ हैं उन पर हम प्रयोग करें तो लंबा जीवन जी सकते हैं और बहुत प्रकार की सिद्धियां भी होती हैं और बहुत प्रकार का विज्ञान है वो हो सकता है सृष्टि में संतुलन भी हो सकता है अभी जैसे बहुत बड़ा संतुलन हो सकता है बहुत बड़ा

इसके लिए उतने बड़े मास लेवल पे काम भी करना पड़ेगा तो समय आधार कर पूरा करते हैं, क्षम शांति ओम शांति पृथ्वी शांति रा शांति रोषया शांति

वनस्वत शांति देवा शांति शांति सर्व शांति शांतिरव शांति साम शांतिरेदी ओम शांति शाति शांति, शांति, शांति, शांति सर्वेभ्यो नम